प्रस्तुत है राम शरण शर्मा द्वारा रचित खंड काव्य रस द्रोणिका का अंतिम भाग यह रस द्रोणिका कारा और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य पर आधारित है तो लीजिए प्रस्तुत है अंतिम भाग भगवान दे आशीष हमें कुछ गुरु दक्षिणा करने भेंट ज्ञान यज्ञ पूर्णा देवे सारे संशय उर के उर्ट सुनते गुरु गंभीर हो बोले जो देने को प्रबल विचार तो पांचाल नरेश द्रुपद को बंदी बना दो हमें अबार यह सुनकर आवाक से रह गए हाँ कह चले तैयारी में लेकर बड़ी अक्षोहिणी सेना स्थित हुए सवारी में दुर्योधन संग कर्ण दुशासन विकर्णादि बाधव गण अपने अस्त्र शस्त्र संजोए बेगी सिधाए करने रण पांडव अनीति पीछे चलती सीम पहुँच विश्राम किया उधर कुरुदल नगरी घेरा और विकट संग्राम किया अनायास रण भेदी सुनकर जनता थरथर कांप उठी कुरुदल सेना सागर जैसी पग पग नगरी ढांप उठी सत्वर युद्ध की हुई तैयारी द्रुपद क्रोध से लाल हुआ रण को धाया गर्जन करता कुरुदल का जो काल हुआ धरा गगन पट गया बाण से अपने पराए पूछे ना कहीं आर्तनाद कहीं सिंह संग्राम घोर कछु सूझे नहाभटो के छक्के छूट गए कुरु सेना भागी रण छोड़ महारथी कुरु दल के जेते दिए द्रुपद शर माथे फोड़ दुर्योधन और कर्ण वीर के मारे शर तीखे अष्टीस तुरंग सारथी मार गिराए भागे दोनों बचाकर कर शी पांडु सुवन की देत दुहाई कुरु सेना भगती आई देख दुर्दशा रण वीरों की चले पांडु द्रोणाचार्य द्रोणाचार्युष्टिर दोनों ठहरे रहे ठिकाने में शीर्ष नाई दो के सादर चले बंधु जंग खाने में उधर द्रुपद का छोटा भाई सत्यजीत चढ़ आया था शौर्य समर वैसा दिखलाया नाम वह पाया था अर्जुन आगे भीमसेन था करता अरिदल का संहार गिन गिन फोड़ रहा गज मस्तक रथ पर रथ पटका अम्बार दाएं बाएं रथ के चलते मादरी सुत दो खांडे फरसे दो उ कर चाले काट रहे वे खाटे भीर अर्जुन के थे अस्त्र बरसते जैसे प्रलय काल के घन धरती से अंबर तक छाया त्राही त्राही सर भीषण सत्य जीत की दृष्टि पड़ी जब पांचाल राज है घेरे में सन्मुख वह अर्जुन के आया बंधु मोह के फेरे में टूट पड़ा वह अर्जुन पर शस्त्र भयानक वर्षा था काट दिया शर बीच में उसका अर्जुन, अर्जुन उर्मे हर्षाता कठिन अस्त्र संधान किया पुनी सत्य जीत पर छोड़ दिया रथ सारथी मार गिराया वज्र कवच भी फोड़ दिया दस बाणों से मर्म भेद कर दर्प दमन सब कर डाला घायल हो रण छोड़ सिधारा अर्जुन बोदे जय माला भगता भाई, भाई को लख सतवर द्रुपद दौड़ सन्मुख आया अस्त्र शस्त्र की झड़ी लगा दी अंधकार पल भर छाया अर्जुन के रथ सारथी भंजे और शरों से तोप दिया पांडव सेना को मथ डाला द्रुपद काल सम कोप किया दिव्य अस्त्र अर्जुन ने लेकर छोड़ दिया छठ द्रुपद की ओर रथ तुरंग छत्र सब काटे और धनुष की काटी डोर दूजा रथ लेने को जब वह आगे बढ़ा भयातुर हो तभी कूद कर पार्थ बली ने बांध दिया रण बांकुर को भाग गई पांचाली सेना करती चौदीशी हाहाकार पांडव सेना गर्जन करती बोल रही थी जय जयकार शत्रुहीन हीन रण क्षेत्र निरख अर्जुन ने रथ लौटाया शीश रखा गुरु पद पंकज में कहा नाथ यह ले आया द्रोण दृगो से आंसू फूटे गदगद हो और लगा लिया बोले वत्स सदा विजयी भव सब गुरु दक्षिणा चुका दिया फिर दृष्टि पात कर कहा द्रुपद से कहो सके अब अपनी बात गया राज्य तन तेज तुम्हारा लगता दर्प दलित अवका सुनो द्रुपद अब दीन हीन तुम सखा बनाने लायक हो दिए वचन के प्रतिपालक हो लो अर्ध राज्य अधिनायक हो मेरी प्रतिज्ञा की होती मैं निज धेनु आन धरो निज छत्र छत्रुट को शादिक, शादिक लेकर अपने पुर, पुर प्रस्थान करो देख, देख द्रोण की दया धीरता द्रुप दंड, दंड सा चरण पड़ा क्षमा देव क्षमा देव, देव मैं मदान था अस्तुति करता रहा खड़ा जगत मात्र यहाँ कर्म क्षेत्र है शुभा शुभ विधि अपने हाथ होते देव न उसे सहायक जो मित्रों से करते घात उठो मित्र कह लगा हृदय में दो तन पर मन हो गए एक द्रुप राज की मर्यादा रही और द्रोण के पूरे टेक, अनुपम दक्षिणा अर्जुन ने दी गदग गद कंठ लगाए द्रोण कुरु सेना निज शिविर से लौटी पांचाल राज की सीमा छोड़ नभ ऐसी लखते दृश्य अलोकित विदुदो ने बरसाए फूल धन्य धरा यहाँ धर्म सनातन पाप ताप हो शांत समूल पाप ताप हो शांत समूल अभी आप सुन रहे थे राम शरण शर्मा द्वारा रचित रस द्रोणिका का अंतिम भाग वाचक स्वर भारती परिमल